महाभारत आश्रेधिक पर्व त्रयसोध्याय प्राण अपान आदि का संवाद और ब्रह्मजी का सबकी श्रेष्ठता बतला नाम ब्राह्मणुवाच अद्राप्य मिहास पुरातन सुबह पंचहोत्रीण विधानम ब्राह्मण्य कहा प्रिय अब होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बताया जाता है प्राण पंच उदान समान और व्यान ये पांचों प्राण पांच होता है विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मण सप्त इति यथा वै ब्राह्मणी पहले तो मैं समझती थी स्वभाव का सात होता है किंतु अब आपके मुँह से पांच होताओ की बात मालूम हुई अतः ये पांचों होता किस प्रकार है आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए ब्राह्मण वाच प्राणेन वायु वायुअपाननो जायते तत अने संभत वायु तथो ज्या प्रवर्त ज्यान सं वायु ततो तथोद प्रवर्तते उदाने संभृत वायु सामनो नाम जायते ते पृछत पुरासंत पूर्व जात पितामह नेष्ठतमा चक्ष स नेष्ठो भविष्य ब्राह्मण ने कहा प्रिय वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप ध्यान से पुष्ट होकर उदान रूप उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है एक बार इन पांचों वायुओं ने सबके पूर्वज पितामा ब्रह्मा जैसे प्रश्न किया भगवान में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए वही हम लोगों में प्रधान होगा ब्रह्मोवाच यस्मिन प्रलय नये प्रलयती सर्वे प्राणा प्राणभृताम शरीरे यस्मिनये च पुनच्चरती सवि श्रेष्ठ हो गति यत्र काम बह ब्रह्मा जी ने कहा प्राणधारियों के शरीर भी स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाए और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे वह श्रेष्ठ है अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ प्राण प्राणवाची च पुनचर श्रेष्ठों पश्च्यम प्रलीतम यह सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा तो मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ देखो अब मैं लीन हो रहा हूँ फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा ब्राह्मण वाच प्राण प्रलित पुनच प्रचुचारिदान वचो भ्रुताम पुनः शुभे ब्राह्मण कहते हैं शुभे जो कहकर प्राणवायु थोड़ी देर के लिए छिप गया और उसके बाद फिर चलने लगा तब समान और उदारण वायु उससे पुनः बोले नर्विद्याप्य तिषति यथावयम नेष्ठो न प्राण अपाणी वसे तब प्रति पुनः प्राणाण्य भाष प्राण जैसे हम लोग इस शरीर में व्याप्त हैं उस तरह तुम इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते इसलिए तुम हम लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो केवल अपान तुम्हारे वश में है अतः तुम्हारे लय होने से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती तब प्राण पुनः पूर्व चलने लगा तदनंतर अपान बोला अपान वाच मयि प्रलीने प्रलय व्रजंते सर्वे प्राणाम प्राण भ्रताम शरीर मयि प्रत्येणे च पुनश्चरंते श्रेष्ठोजय पश्चमा प्रलीन अपान ने कहा मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो अब मैं लीन हो रहा हूं, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा ब्राह्मण यानस्य तमुदान भाषमाणम अपान श्रेष्ठों से प्राणो ही वसगत ब्राह्मण कहते हैं तब ज्ञान और उदाहरण पुरोक्त बात कहने वाले अपान से कहा अपान केवल प्राण तुम्हारे अधीन है इसीलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते अपान पुनरब्रवीत श्रेष्ठो सर्वेशाताम ये नुना यह सुनकर अपान भी पूर्वज चलने लगा तब ज्ञान ने उससे फिर कहा मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ मेरी श्रेष्ठता का कारण क्या है वह सुनो मई प्रलीन प्रलय हम व्रजंते सर्वे प्राण प्राणभरी मय प्रचिर च पुनच्चरते श्रेष्ठ पश्च्य तम प्रम मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राणधीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सब के सब संचार करने लगते हैं इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ देखो अब मैं लीन हो रहा हूँ तुम्हारा भी लय हो जाएगा ब्राह्मण समान बसे तब ब्राह्मण कहते हैं तब ज्ञान कुछ देर के लिए लीन हो गया फिर चलने लगा उस समय प्राण अपान उदान और समान ने उससे कहा ज्ञान तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो केवल समान बाजू तुम्हारे वश में है प्रचार पुनर्व्या समान पुनरब्रवीद श्रेष्ठोहमस्में सर्वेशा श्रोयताम ये ने तुना यह सुनकर व्यान पूर्वज चलने लगा तब समान ने पुनः कहा मैं जिस कारण से सबसे श्रेष्ठ हूँ वह बताता हूँ सुनो मयि प्रलीने प्रलय व्रजंती सर्वे प्राण प्राणृता शरीर मयि प्रचिर्ण पुनच्चरती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 प्राणपान उदाहन से वह तम न समान श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते यह कहकर समान कुछ देर के लिए लीन हो गया और पुनः पूर्व चलने लगा उस में प्राण अपान व्यान और उदान ने उससे कहा समान तुम हम लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो केवल ज्ञान ही तुम्हारे वश में है समान प्रचाराथ हम उदान समुवाच हम श्रेष्ठोमस्म सर्वेशाताम जे नेतुना यह सुनकर समान पूर्वज चलने लगा तब उदान ने उससे कहा मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ इसका क्या कारण है यह सुनो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 ततः प्र यदाण पुनश्च प्रचाराणपान समान्यानश्च्र उदाहेष्ठो व्यान एव वशे तब यह सुनकर उदाहन कुछ देर के लिए लीन हो गया और पुनः चलने लगा तब प्राण अपान समान और व्यान ने उससे कहा उदान तुम हम लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है सर्वे सर्वे ब्राह्मणवाच ततस्ता ब्रह्म ब्राह्मण कहते हैं सभी प्राण ब्रह्मा जी के पास एकत्र हुए उस समय उन सबसे प्रजापति ब्रह्मा ने कहा वा युगण तुम सभी श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है सर्वे स्विशे श्रेष्ठा सर्वे चाण्यो न्यधर्मिण हम इतेताब्रवी सर्वाह संवेता सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हों और सबका धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है इस प्रकार वहां एकत्र हुए सब प्राणों से प्रजापति ने फिर कहा एक स्थिर विशेषा पंचवाय एक ये वा, भव आत्मा बहुधाप्युपचीय एक ही वायु स्थिर और अच्छे रूप से विराजमान है उसी के विशेष भेद से पांच वायु होते हैं इस तरह एक ही मेरा आत्मा अनेक रूपों में वृद्धि को प्राप्त होता है परस्पर से भावंत परस्परम स्वस्थ्रम वो धार्यम परस्परम तुम्हारा कल्याण हो तुम कुशल कुशलपूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितय से रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो यते श्री महाभारत स्वेध के आश्वमेधि के परमि अणुता परमि ब्राह्मण सु त्रयोविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक तेईसवां अध्याय पूरा हुआ